श्री श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध अथ षठ सप्तति तमोध्याय साल्वके साथ यादों का युद्ध श्रीशु कुच अथ कृष्ण से यथा क्रीड़ानरशरी यहाद श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो इसमें यह बताया जाएगा कि शोभ नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया शिशुपाल सख साल्व रुक्मण्योद्वाह आगत यदु भी निर्जित संख्य साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था साल्व प्रतिज्ञा मकर श्रृण्वता सर्वभूजाम अयादिम ऋषे पौरुषम्भम पश्यत उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदवंशियों को मिटाकर छोडूंगा सब लोग मेरा बल पौरुष देखना यति मूढ़ प्रतिज्ञा यम पशुपतिम प्रभुम आराधया मास पान सो मुष्टि सकिद्र सन् परीक्षित मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवासिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था संवत्सरांते भगवान आशुतोष उमापति वरिण छंदमास साव शरणमागतम यो तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं ओढ़ दानी हैं फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर एक वर्ष के बाद प्रसन्न हुए उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा देवासुर मनुष्याण गंधर्वो रघ रक्षा अभेद्यम का मगम बब्रे विष्णु भीषणम उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशों के लिए अत्यंत भयंकर हो तथे तिशा दिष्टो मुर प्रदासमय भगवान शंकर ने कहा कह दिया तथास्तु इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले दानो, मैदानों ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया सलब् कामगम यादम तमोधाम यौद्वारवती या कृतम स्मरण यह विमान क्या था एक नगर ही था वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं वह उसके इच्छा करते ही चला जाता था साल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारिका पर चढ़ाई कर दी क्योंकि वह विष्णुवंशी यादों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था निरुद्ध से नया सालो महत्या भरत भंजो पुवानुद्या चर्वशोराणी द्वारा विहारांस प्रसादाटा निपेतु विमान परीक्षित सालों ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों फाटकों राजमहलों अटारियों दीवारों और नागरिकों को मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भष्ट करने लगा उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई शिला द्रुमा सर्पा आसार सरक्राह प्रचंड चक्रवातो भूत छादि बड़ी बड़ी चट्टाने वृक्ष वज्र सर्प और ओले बरसने लगे बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ चारों ओर धूल ही धूल छा गई इत्यम शोभेन कृष्णस्य नगरी भृषम नाभ्यप्यत साम्राज्य त्रिपुर नथा मही परीक्षित प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था वैसे ही सालों के विमान ने द्वारिकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी प्रद्युम्नो भगवान भिख बाध्यमान लिझा प्रजा माँ भैषे त्यभ्यो रथारूढ़ो महायसा परम यशस्वी और वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत सात्यकुदेष सांबो क्रूर सहारुज हार्दिको भारिंद घरश्च सुखसण अपरे अपरेचा महेश्वासा रथयूथपयूथ पर्यजुर्दंशिता गुप्ता रथे भास्व पाति उनके पीछे पीछे सात्यकी चारुदेशन सांब भाइयों के साथ अक्रूर कृतवर्मा भानुविंद गद शुक सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले ये सब के सब महारथी थे सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ हाथी घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी तथा प्रभृते युद्धम सालवालाम जद भी सह यथा सुराणाम विबुधे तुम लो इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था वैसे ही साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे माया दिव्यास्त्र रुक्मणी सुत चढ़े न नास नही संतम गुहू प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति सालव की सारी माया काट डाली ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपने प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं विव्यास पंचविशत्या स्वर्णपुंख रो मुख साल्वस् ध्वजनी पलम सरयत पर्वी प्रद्युम्न जी के बाड़ों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे उनकी गाठे जान नहीं पड़ती थी उन्होंने ऐसे ही पच्चीस बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया सत्यनातालव एक नाश सैनिकान दस भिन्न वाह परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही साल्व को भी सौ बाण मारे फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथियों को दस दस तथा वाहनों को तीन तीन बाणों से घायल किया तद्भुतम महत्कर्म प्रद्युमन से महात्म दृष्टि तम पूजया सर्वे स्वरसैनिक परीक्षित महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराए सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे बहुरूपैकूपम तदृश्यते न चृश्यते माया बम मय कृतम दुर्विभाव्यम परीक्षित मैं का बनाया हुआ साल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में कभी दिखता तो कभी न भी दिखता यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है क्वित भूमि व्योम ने गिर जले क्वचे अलात चक्रवत सोभम तद दुर्वस्थित वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता वह अलाज चक्र के समान मा, मानो कोई दुम लुकारियों की बने, बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था यत्र यत्र सरां यत्रोपलक्ष साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे सरे सरेक संस्पर्श आशी विशुरा सदय पुरा ली कल वो मुहयत परे रित उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे उनसे साल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई यहाँ तक कि यदवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया साल्वाधिक्रो घय विष्णु न त्यजोरणम स्व स्व लोकद्वी शव परीक्षित साल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शास्त्रों की शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी इससे वे अत्यंत पीड़ित थे परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी सालवा मात्योद्युमान नाम प्रद्युम्नम प्राग प्रपीड़ जाहत्य मौर्या परीक्षित साल्व के मंत्री का नाम था दियुमान जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे वह बहुत बली था उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया मार लिया कहकर गरदने लगा प्रद्युम्नम घे आशिण वक्ष स्थलमरिंदम धर्मविदारुकात्मज परीक्षित गदा की चोट से शत्रुदमन प्रद्युम्न का वक्षस्थल स्थल फट सा गया दारुक का पुत्र उनका रथ हांक रहा था वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया लब्ध संज्ञों मुहूर्ते न काथिम अब्रवीत अहो असाधु सूता सूत यदृणामपण दो घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी तब उन्होंने सारथी से कहा सारथे तूने यह बहुत बुरा किया हाय हाय तू मुझे रणभूमि से हटा लिया न ना यदू नाम कुले जात श्रोयते रणविद्युत बिना मत कलीब चित्ते न सुते न प्राप्त सूत हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा सचमुच सूद तू कायर है नपुंसक है किम वक्षे भी संम्य राम के सबू युद्धा सम्यक प्रक्रांत पृष्ठस्तरात्मन छम बतला तो सही अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्रीकृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भग, भग गया उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा? सकूँगा व्यक्त्यंते ह्यो भ्रतजा मलब्यम कथम कथम वीर तवाणी कथ्यता मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगे कि कहो वीर तुम नपुंसक कैसे हो गए दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया सूत अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर कर अक्षम्य अपराध किया है सारथिर्वाच धर्मम निजानता युष्मत में विभो सूतकृत जगतम रक्षेद्रथिनम सारथिम रथी सारथी ने कहा आयुष्मन मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है मेरे समर्थ स्वामी युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की ए तदि तो भवान मया पोवा हिथो उपसृष्टे इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था जिससे आप मूर्चित हो गए थे बड़े संकट में थे इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा इति श्रीमदभागते महाप्रहाड़े पारमहस्याम सहितायाम दशम स्कंधे उत्तराधे साधे ष्सप्तमोध्याय